वो पागल होवे शोर बकोर करे मारपीट करे तो उसको पैर में जंजीर और हाथ में हथकड़िया डाल के जहां भैंस बांधते थे वहां बांध रखते थे और ठीक रे में खाना दे देते दे थे ये देखी हुई घटित घटना है लाल जी महाराज की महाराज ने मेरे को बताया कल ही बताया ये शरीर का क्या भरोसा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 में पास होने के बाद भी 600 लोगों को नौकरी मिलती है ढाई लोग की तो ढाई लाख की तो भर्ती होती और 600 कलेक्टर रिटायर होते तो उनकी पोस्टिंग होती दूसरों की लेकिन यहाँ तो जितने भी अनुभव के लिए भर्ती हो जाएं, उतने का अनुभव अपने साथ है पास है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 मर गई करते करते पैंतीस साल से जी रही है नहीं हम तो मरीज तू तो पीरा सुखी थी तो मरिया पी रो छो अर्थात तुम तो मिटते नहीं है तुम्हारा अनुभव है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 आ रही थी उसने बोला तुम्हारी पत्नी क्यूँ हसी वही पूछने को आ रहे ने? मुझे पता है लेकिन अभी समय नहीं मैं घर जाऊंगी प्रसूति होगी बच्चे को जन्म दूंगी और मैं मर जाऊंगी मेरा समय आ गया है और फिर इसी जंगल में पास वाले गाँव के पास वाला जो फॉरेस्ट जंगल है वहां में हिरणी बनूंगी और मेरे को आ चल होगा ये निशानी तुम देख लेना तीन साल के बाद मैं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 एज छे जे पानी आवती थी, एज बाई छे छे पानी भरी आवती थी फेरा फेरे फेरे दूसरे दिन बहन जी पहचान बोले हाँ तुम्हारी पत्नी क्यों हँसती थी इसका उत्तर सुनो के करने की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 बड़े सेट बन गए प्रसिद्ध हो गए लेकिन जरा सा बुखार है तो पागल हो गए और भैंस मानते वहां बेचारे को मान दिए रूम में पछाड़ पछाड़ करते के बारे तोड़ते हैं, तो फिर भैंस को जहां मानते थे वहां मान दिए जिस शरीर को जिसने पैसे कमाए शरीर बना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 पिता की वीर उससे तुम्हारी यात्रा शुरू हुई और मुठ्ठी भर हडकों से तुम्हारी यात्रा खाक से पूरी हो जाएगी ऐसे सारी दुनिया को मैं जानता हूं कर ले कितना कर लिया पाले कितना पालेंगे धिक्कार है उनको कि ये पाने के बाद घमंडी करते जिसको पा, जिससे पाया जाता उसका अनुभव नहीं करते उनको धिक्कार है महाराज की करुणा और ज्ञान संपन्न वाणी देखकर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 वो ग्यारह बजे जो सत्संग होगा ना तो अनुभव पाने की रीत बताता हूं अगर लग जाओ तो एक साल में परमात्मा का अनुभव हो जाए एक साल में रोज साढ़े तीन चार घंटे बस वो फिर दूसरे सत्र में बताऊंगा आप थोड़ी देर शांत हो के जो सुनाए उसको अपना बनाओ शांति जाग्रत हो होठ में बोलते जाओ ओम ओम आनंद आंख खुली रखो एक तरफ एक का अनुभव जागृत हो जब भगवत सुख जागृत होगा तो संसार के सुख की वासना फीकी हो जाएगी ओम आनंद, ओम ओम आनंद में बोलते जाओ हृदय कमल में भगवान का आनंद उत्पन्न होने दो ओम ओम आनंद ओम ओम शांति ओम ओम माधुर्य ओम, ओम गुरु ओम ओम बाला, ओम ओम प्यारा ओम ओम प्रभु ओम ओम अनुभव स्वरूपा ओम, ओम दाता ओम ओम हरि, ओम ओम आनंद देवा मधुर आनंद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 वेला अमृत वेला ईश्वर अनुभव की मधुर शांति ऐ संसार की चीजें दूर हटो ए संसार की तू तू मैं मैं धिकार तुम्हें बस मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान अनुभव स्वरूप है और मैं उनमें शांत हो रहा हूं मैं उनमें एक हो रहा हूं आज जो ये ते जो तेजो कहीं नहीं नो तू जाओ ये सीखू वो सीखू कुछ नहीं जानना है जिससे जाना जाता है उसी प्रभु में आना है बस अस्तो मैं गया असत्य वासनाओं से असत्य आकर्षण से अब मैं सत्य अनुभव के तरफ गमन कर रहा हूं तुम सोमा ज्योति ग्रकाश की तरफ अनुभव प्रकाश की तरफ जा रहा हूं मृत्यु अमृतम मरने वाले शरीर में मैं मान रहा था अब अनुभव स्वरूप आत्मा में अपनी मैं को एकाकार कर रहा हूं ओम ओम गुरु हो ओम ओम बाला ओम ओम प्यारे प्रभु ओम ओम अनुभव स्वरूप देवा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 ओम ओम देवा, प्रभु देवा, देवाधुर्य देवा अनुभव देवा तू इतना सरल था मुझे मालूम न था तू मेरा आत्मा था मुझे मालूम न था abro um bahala shabas एवो दी देखाड़ एवं दी उगा बुलावी हूं मारू ने तारा मां उत्तम साधक बजारू चीजें खाके चटोरे नहीं बनते शिविर के समय उत्तम साधक तो आत्मरशी पीकर पवित्र आत्मा बनते हैं। खमण बमण के स्टॉल आश्रम में नहीं लगने चाहिए चटोरे चटोरेपन के स्टोल वालों को आश्रम में सम्मति मत देना ज्यादा खाने पीने की चीजों में लुभाना नहीं असली खुराक खा लो असली खुराक का अनुभव करो तुम्हें परमात्मा सुख चाहिए बेटे नंदवाम ओम ओम माधुर्य देवा ध्यान करने की कोशिश न करना ध्यान करोगे तो मन भागेगा आंखें बंद करोगे तो उलझ जाओगे वाल करता जाओ नहीं जब करता जाओ होठो से जब करते जाओ जपात सिद्धि जपात सिद्धि जब करते जाओ तो अनुभव में सिद्धि मिलेगी संशय संशय न करो ओम ओम प्रभो आनंद तो गल करता जाओ प्रार्थना करो कि मरु हृदय केम द्रवीभूत थतु नहीं अरे अभाग मन संसार तो रड़े पन प्रभु न थी न थी संसार सीखी सीखी ने पची मरे करता। प्रभु ने न जाूली गये ज्लाम नहीं आ मनरानंद स्वरूप ओ स्वाभाविक नाम छे नामकार महाराज कहते कि हे hey, प्रभु अब तुम कहा जाओगे गुरु ने तो तुम्हारे नाम की चोटी मेरे हाथ में दे दी है चोटी पकड़ी तो कहाँ जाओगे गुरु ने सिखा दिया फिर प्रभु की चोटी पकड़ा दी अब तुम कहा जाओगे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 अनुभवी ने एतलू आनंद मेव रे आत्मा ज्ञान सीवाय न कह सुख दुख तो विरास सही ले अनुभवी ने एतलू आनंद मेव रे रोज बारह हजार जप करे एक साल के अंदर ईश्वर अनुभव में बिल्कुल स्थिति बारह हजार बार जब इस प्रकार डूबता जा बस क्या कठिन है एक साल में ग्रेजुएशन नहीं मिलता लेकिन हजारों ग्रेजुएटों का बेड़ा पार करने का सामर्थ्य एक साल में आ जाएगा करोड़पतियों और अरबों पतियों के पास जो नहीं है वो अनुभव वाले के पास सच्चा सुख आ जाए जोर मत मारो प्रेम से बोलो ओ आनंद वाणी बोलने में जोर मत मारो शक्ति का हरास होता है जो जोर जोर से बोलते हैं शक्ति का ह्रास करते हैं प्रीतिपूर्वक वाणी का संयम रखना चाहिए कम बोलना चाहिए धीरे बोलना चाहिए ठो में बोलो तो और अच्छा है होठो में बोलो तो और अच्छा है फिर कंठ में बोलो फिर राधे से बस ओम होधुर्य मुझे तो तुम्हारे लिए बोलना पड़ता है लेकिन तुमको जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है ओम ओ, ओ आनंद प्रभु जी ओ, ओ, ओ प्यारे जी ओ, ओ दी हो गुरु जी हो। आनंद है। ओ तो है। तो आनंद हो है तू मधुमय अनुभव है तू आनंदमय अनुभव है संसार की चीजें भोगना बहुत हो गया जिससे सीखा जाता है जिससे भोगा जाता है और जिसको कभी छोड़ा नहीं जाता अब उसी परमात्मा के अनुभव में मेरे मन तू शांत तो होता जा शांति गहरी शांति परमेश्वरी शांति परमात्मा का अनुभव चाहे ब्रह्मत्व करके हो चाहे ईश्वरत्व तो हो चाहे मायात्व तो हो चाहे, चाहे जगत के मिथ्यात्व का विचार करके हो चाहे प्रभु का प्रीति का चिंतन करते हो कैसी भी करके अपने परमात्मा अनुभव में डूबना है परमात्मा अनुभव करने वाला मधुर से मधुर हो जाता है मधुरम वदनम मधुरम वदन मधुरम नयन मधुरम हस्तिम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम अखिल मधुरम निखि मधुरम वचन मधुरम चरित्र मधुर वसन मधुर वन मधुर चलित मधुर भ्रमित मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुर निखि मधुर हे आत्मदेय तू मधुरस्वरूप तू अवस्वरूप मेरा सगा साथी सच्चा साथी मेरा आत्मदेह होकर बैठा था मुझे मालूम न था वैणु मधुरो रेणु मधुरा पानी मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम व्याख्यम मधुरम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 अब मैं अनुभव में गोता को तेरे शरण आ रहा हूं अंतर्मुख हो रहा हूं प्रभु गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम दिक्कम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम मधुराधिपति पक्षियों की चिंचाहट और किलोल में तेरी मधुरता आत्मदेव सूर्य के सूर्योदय की सुवर्णमय मधुरता में और चंदा की चांदनी में तेरी मधुरता अमृत छिटकने की माँ में वात्सल्य और पिता में अनुशासन तेरी करुणा वरुणा मधुरता है देव तू तो प्राणी मात्र का सुहृद है ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती है सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा दिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम कर्ण मधुर तरण मधुर हरण मधुर सुमरण मधुर वमित मधुर शमित मधुर मधुरा दिव्य अखिलखि मधुर गोपा मधुरा गावो मधुरा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 अपना पड़ता है जिसे भक्ति योग ध्यान योग ज्ञान योग लय योग हट योग भाव योग जो भी मिलता है उससे तेरी मधुरता का रसपान करने का सौभाग्य मिलता है परमेश्वर मारा बालूड़ा, मेरे पिया ओम आनंद ओम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 दुख आया उसको जानो सुख आया उसको जानो और फिर ये आने जाने वालों को देखने वाले में अनुभव भी हो तुम्हारा मंगल हो जाएगा तुम्हारे मंगलमय दर्शन से दूसरों का पापताप मिटेगा तुम्हारी मंगलमय वाणी से दूसरों का अज्ञान अविद्या मिटेगी दुख शोक और चिंताओं से समाज विनिर्मुक्त होगा करना और पाना बहिर्मुख करता है माया में ले जाता है जानना और अनुभव में एक होना अंतर्मुख करता है परमेश्वर से मिलाता है केटलू करिए जानी भूली जवाती भले किताबों भूली जवाती भले किताबों न नो बने जो एक याद ही आप लाखों किताबे भूल जाए तो कोई परवा नहीं लाखों देखा हुआ अनदेखा हो जाए तो कोई परवा नहीं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 अकेले में मरना चाहिए और रोज अकेले में मरने का अभ्यास करो तो अमर हो जाओगे एक आकी यतचित अपरिग्रह एकाकी होकर आशा त्रष्टाओं को छोड़कर सुख साधन के परिग्रह को छोड़कर अपने में बैठो अनुभव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 कितना भी धन कमाया सत्ता कमाया सौंदर्य कमाया यश कमाया लेकिन जो काम न करने से सब तुच्छ हो जाता और कुछ भी नहीं किया फिर भी एक काम किया तो उसका सब कुछ हो गया ऐसा क्या है कृष्ण ऐसा गुड प्रश्न आप ही इसका हल उत्तर दे सकते श्री कृष्ण के आगे क्या कठिनाई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 मोजू पानी ने मोजू मोजू मोजू ना छोड़ी छोड़ी दे शरीर ओखे तो छोड़ देर भगवान कृष्ण शिव राम ए एक नो शिवराम सो हम हूँ बहुत सरल है बहुत आसान है लेकिन आदत पड़ गई उल्टी इसलिए कठिन हो गए जो दारू नहीं पीते उनके लिए दारू छोड़ना सरल है लेकिन जो दारू के पक्के आदी हैं उनके लिए दारू छोड़ना कठिन हो जाता है भंगेड़ियों के लिए भांग छोड़ना कठिन हो जाता है अफिमचियों के लिए अफिम छोड़ना कठिन हो जाता है लेकिन जिनको उसकी तुच्छता का पता है उनके लिए वो कोई कठिन नहीं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 कैसे भी करके अपने अनुभव में समत्व में स्थिति हो जाए बस चाहे ईश्वर चाहे ब्रह्म चाहे आत्म मायावे न मिथ्यात्व न प्रकृति पंचभ कयापी विधया हृदय समत्व उद्या कैसे भी प्रकार से जो सदा सम है उसमें टिकना है भास जिसकी मौत नहीं होती वो मैं हूं उसमें टिकना है जिसको दुख नहीं छूता है वो मैं हूं उसमें टिकना है जो आनंद स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है वो मैं इसमें टिकना है अभी तो हार मास के शरीर में टिके जाति पाति में टिके दुश्मन और मित्र में बटे इसीलिए हम खप रहे बहुत ऊंचा तात्विक ज्ञान इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गोदान करने का फल लिखा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 भोग बुद्धि से चीज वस्तु को सुख की लालच से संग्रह मत करो संसार की इच्छा वासनाओं से रहित अंतकंड तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर मुझ आत्मा में लगाए परमात्मा में लगा अगर गिरी गुफा नहीं है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 और ध्यान भजन करने के पहले लंबे श्वास लेकर मैं भी करवाता हूं ये दो बार करके फिर ध्यान करो <ट्याँ Linda> विश्रांति पाई सुबह नींद में से उठिए कुछ ना न किंचित चिंत कौन उठा मन से प्रश्न करो और तू कौन है दिन में कई बार तू दुखी सुखी होता है और दुख सुख दिखता नहीं और तू उन्नत होता नहीं क्या बात है जीवन के दिन बीते जा रहे आखिर कब तक नौकरी कब तक प्रमोशन का मजा कब तक थैंक्स कब तक ये सब मरने वाले शरीर से जुड़े हैं तू मरने वाला शरीर और संसार में कब तक उलझेगा बोल तू कौन है मैं कौन हूं खोजे अपने चल बेटा मिलकर थोड़ा खोजो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं रमन महिषि का यह मार्ग बहुत बहुत लोगों को अनुकूल पड़ा मैं कौन हूं कभी जी बोलते खोजत खोजत कबीर कभी रो गयो हिराई, खोजते खोजते खोजने वाला खो गया जिसको खोजता था वही हो गया लवण की पुतली गई था लेने समुद्र को, पुतली खो गई और समुद्र बन गई ऐसे बुद्धि आपकी खो नहीं जाती बुद्धि की वासनाएं और बुद्धि की बेवकूफी खो जाती है बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा बन जाती है श्री कृष्ण कहते हैं तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि मुझे सत्य स्वरूप में चैतन्य स्वरूप में अनुभव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है तो एक होता है पर करना और पाना दूसरा होता है अनुभव तो खोजने पाने करने में तो जीव को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अनुभव को खोजने में जीव अंतर्मुख होता है बुद्धिमान आदमी वो है जो आदि भौतिक का फायदा आध्यात्मिक ले और बुद्ध वह है कि आध्यात्मिकता का फायदा आदि भौतिकता में लेता है जैसे जाओ तिल लकड़ी घी वस्तुए यज्ञ की सामग्री आदि भौतिक है ओम इदम इंद्राय इंद्राय स्वाहा नमाद वरुणाय वरुणाय स्वाहा नाममादम ओ ये विष्णु भगवान का ये फलानी मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है नहीं है ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये, नहीं, ये, नहीं, ये, नहीं तो फिर मैं में शांत होने के लिए यज्ञ हो गया निष्काम कर्म तो जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं लेकिन कर्तव्य कर्म करते फल की लोलुपता छोड़कर हुए नशकर्म सिद्धि को पा देते उनका कर्म कर्म योग हो जाता है योग बोलते हैं योग कर्म सुकुशलम योग कर्म में कुशलता दिखाता है ये आदमी कितना कुशल है ऐसा वैसा करके उसको उल्लू बना के इतने कमा लिये वो कुशलता नहीं ये तो बहुत कुशल है चलता पूर्जा है चलता पूर्जा अ कुशल है ये पूर्जा चलता ही रहेगा चौरासी लाख माताओं के गर्भों में जन्म लेता ही रहेगा कुशल तो वह कर्म तो करे लेकिन कर्म के फल में कर्म के कर्तित्व में कर्म के बंधन में अपने चित्त को न फंसाए अपने चित्त को चैतन्य के अनुभव में डुबाए रखे और कर्म करता जाए युद्ध जैसा कर्म करते समय भी महा मनुस्मर युद्धस्व मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर आप व्यवहार में भगवान का स्मरण करते हुए अनुभव स्वरूप ईश्वर का आत्मा का स्मरण करते कर्म करोगे फल की लोलुपता छोड़ते हुए तो कर्मों में निखारता है बोले फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे क्या जियेंगे कैसे तो इच्छा करने मात्र से नहीं होता है प्रारब्ध से होता है और एक खटारा गाड़ी ट्रक गाड़ी भी काम में आती तो उसको भी खाने के लिए डीजल मिल जाता है पेट्रोल मिल जाता है कारों को रहने के लिए रखने के लिए जगह मिल जाती तो तुम जब ईश्वर सृष्टि में ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे को कोई टोटा रहेगा जो अपने लिए नहीं करता वो बहुतों के काम आता है और ध्यान रखो जो आपके पास है वो आपके लिए नहीं है आंख को देखने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं है पैरों को चलने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं शरीर को पहुंचाते हाथ को उठाने की शक्ति लेकिन अपने लिए नहीं मुंह को देता है मुंह को चबाने की शक्ति लेकिन चबाकर अपने लिए नहीं रखता गले को देता है गला फिर पेट को देता और पेट फिर रस बांट के फिर खाली हो जाता है तो स्वस्थ रहता है आंखों ने देखा तो बोले चीर चीर के भरो हाथों ने उठाया तो बोले हमारे में ही भरो मर जाएंगे सड़ जाएंगे हाथ आप डॉक्टर बने तो अपने लिए नहीं मरीजों के लिए वैद्य बने हो तो अपने लिए नहीं मरीजों के लिए आपके पास जो है औरों के लिए है और औरों के पास है उसका अंश आपका अपने आप भरण पोषण कर लेगा महिला में भोजन बनाने की योग्यता है तो अपने लिए बनाए खाए तो मुश्किल हो जाएगा पूरे कुटुंब के लिए बनाती तो सीधा सामान अपने आप आता है अपने आप गाड़ी चलती आपके लिए जो योग्यता है वो औरों के लिए और औरों के पास जो है घूम फिर के आपके पास आना है इस प्रकार कर्म करो मारू शु मने शु अपना स्वार्थ छोड़कर जिस कर्म से बहुतों का मंगल होता है और आपका भौतिक कर्म आध्यात्मिक सुख देता है आध्यात्मिक शांति देता है ईश्वर प्रीति देता है तो कर्म कर्म योग बनता है उस कर्म को प्रयत्न पूर्व करना चाहिए कर्म करने के बाद आपको आत्मिक शांति मिलती है तो कर्म योग है और कर्म करने के बाद आपको टेंशन तनाव और नालत मिलती है तो कर्म आपको बांधने वाला हो आप भले काम करते उसके बाद कैसा शांति मिलती है और बुरा काम करते हो तो अंदर नालत मिलती है तो नालत मिले ऐसे कर्मों से बचो और वाहवाही के लिए कर्म ना करो वाहवाही योग्य कर्म करो लेकिन वाहवाही की वासना करोगे तो कर्म का योग नहीं होगा फल ऐसे भजन करते तो कुछ लोग बस ये मिले, ये मिले ये मिले ये मिले तो बांधने वाला हो जाता है लेकिन तेरी प्रीति मिल जाए झे पालो जो मिलेगा बाहर का वो तो चला जाएगा मैं कौन हूं उसको जान लू बस तो आपका योग हो जाएगा समत्व योगम योग कृष्ण कहते योगी नाम अपनी सर्वे योग के लिए कृष्ण ने चौसठ बार युद्ध के मैदान में चौसठ बार योग शब्द का उच्चारण हुआ गीता तस्मात योगी भवा अर्जुना अर्जुन तो इसलिए योगी हो जा युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता न बस कर्म योग हो जाए मां मनुस्मरस युद्धस्व मेरा सुमर करो और युद्ध कर जब युद्ध जैसा घोर कर्म भगवान का स्मरण करके करते तो वो कर्म पूरा होते ही भगवान में मन लगेगा जो लोग कर्म करते समय भगवत स्मरण रखते तो भगवत स्मरण करते समय उनको आसानी हो जाती संसार के कर्मों में भगवान को मिला दो लेकिन भगवान में संसार की वासनाओं को मत मिलाओ भगवान की प्रीति में इसका उसका मेरा तेरा ये मत मिलाओ भगवान कहते भजतान प्रीति पूर्वक ददानी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयां तिथि जो प्रीति पूर्वक भसते उसके बुद्धि में मैं योग दे देता हूं अरे ओम भगवान सेठ जी सेठ जी आपका थोड़ा पैसा मिल जाए सेठ जी सेठ जी आपकी ये मिल जाए तो आपका सेठ जी में प्रीति नहीं है सेठ जी के माल में नियत है ऐसे भगवान ये हो जाए मेरा वो हो जाए मेरा हो जाए तो आपका भगवान में प्रीति नहीं भगवान को तो नौकरी दे रहे हो तुम मजूर बना रहे कि ये कर दे ये कर दे तुम्हारी पुकार करते करते तुम जब शांत होते हो कभी दयालु थोड़ा दे देता है लेकिन तुम सदा भीखमंगे बने रहो वो ऐसा नहीं चाहता ये दे दे ये दे दे ये दे दे, दे, दे काय जो बेटे मांग मांगने वाले होते वो प्यारे नहीं लगते लेकिन जो पिता का कार्य उठा लेते हैं और पिता के दिल से अपना दिल मिला लेते हैं वे पिता की सारी संपत्ति के बिना मांगे मालिक हो जाते मैंने मेरे गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगा मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो गुरुजी कृपा कर दो ऐसा भी मैंने नहीं कहा मुहम लग गए बस मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, दो हमारे गुरु तो सामर्थ्य के धनी थे आत्मरामी थे योगी पुरुष थे संयम की मूर्ति थे तो जो जिस भावना से उनमें भावना श्रद्धा रखता था उनके संसारी काम भी थोड़े मर्यादा के अनुकूल पूरे भी होते थे लेकिन वो मिटने वाली चीजें लेकर खुश हो जाते हमको मिटने वाली चीजों से सरोकार नहीं था तो हमको वो मिला तो आप भगवान की भक्ति करते तो छूटने वाली मिटने वाली वस्तु के लिए भक्ति करते कि अमिट आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव के लिए करते ये प्रश्न पहले रखिए